आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में सुनिए केएल यादव हाए हाए। का लिखा प्रहसन हाय हाय निर्देशिका हैं चंद्र प्रभा भटनागर कहाँ कहाँ हो? हो? हो अरे मैंने कहा रजनी हद हो गई की। मैं तार सब तक में आलाप रहा हूं और यहां कोई देने वाला ही नहीं। पता नहीं पता ये माँ बेटे दोनों कहाँ अंतर्धान हो गए कहाँ हो तुम जरा बोलो, यहां हम याद करते हैं हो तुम? बस बस अपनी ये बेसुरी आलाप बंद करो नहीं तो नहीं तो क्या मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे यही कहना चाहती हूँ ना जी नहीं तो फिर आपकी अब उनको क्या हुआ उनको तो हुआ कुछ नहीं मगर कहीं उन्होंने ये सुन लिया कि तुम मेरा नाम लेकर इस तरह जोर जोर से पुकार रहे थे तो हम दोनों को जरूर कुछ हो जाएगा मगर दादी अम्मा हैं कहा पूजा घर में तब फिर उनकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ और दूसरे वो इतनी जोर जोर से भजन आरती करती हैं क्यों उन्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती अरे हम लोगो की क्या सुनेंगी बस बस अब मतलब की बात आरोप सीधे उतर आओ चीख कर मेरा नहाना भी दो भर करती आई एम वेरी सॉरी सिर्फ मतलब की बात बोलो मतलब की क्योंकि काम ज्यादा है और समय बात नंबर एक ये टीटू कहाँ गया है सुबह से नहीं दिख रहा बात नंबर दो सब्जी में क्या क्या लाना है बस इतने से बात को महाभारत बना दिया उत्तर नंबर एक या तो वो दादी अम्मा के पास होगा या पड़ोस में और उत्तर नंबर दो जो पसंद हो ले आना मगर जल्दी नहीं तो खाने में देरी की जिम्मेदारी मेरी नहीं वो तो ठीक है मगर पैसे तो मुद्दा यहाँ अटका हुआ था श्रीमान जी सब्जी के पैसे तो कल शाम को ही आपने एडवांस में ले लिए थे अब आप ही देखिए श्रीमती जी महंगाई इस कदर बढ़ गई है अब भला बताइए इसमें मेरा क्या कसूर नहीं नहीं कसूर तो मेरा है जो आपसे पैसे की बात छेड़ दी ये लीजिए और ये थैला बस यही बात तो हमें पसंद है तुम्हारी कि बात आरोप हाय मचाना शुरू कर देती हो अगर ये बात मुझ में आई भी होगी तो इस घर में आने के बाद अरे देखो देखो दादी अम्मा की आरती खत्म हो रही है अच्छा अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ पाप बहू देवाओ बहू बहू जी दादी अम्मा ले ये प्रसाद लाइए अरे हाथ और नीचे रख नहीं तो छू जाएगा मैं नहा धो चुकी हूँ माँ जी भाजी क्या मुकेश भाजी ले आया है कहूँ माँ जी सुने भाजी अभी तो वो बाजार गए हैं बाजार हाय हाय गजब हो गया क्या हुआ ए क्या हो माँ जी है जब देखो मुझे परेशान किया करता है टीटू क्या किया है टीटू ने अरे इस लड़के ने हमें इतना तंग कर दिया है कि अब घर छोड़कर कर तीर जाने का मन करने लगा कर दोस्त पाजी को पीट, पीट कर उसे सीधा दिया तो कहना मगर मगर उसने किया क्या है माजी इतना तो बता दो अरे क्या नहीं किया वो मेरी पूरी चाबियों का गुच्छा उठा ले गया है कहीं उसने बक्से खोल डाले तो अरे दादी अम्मा वो क्या जाने कि ताला कैसे खुलता है हाँ, आपकी चाबी फेंक दो सो दूसरी बात है अरे तुम क्या जानोगे चीजें संभाल कर कैसे रखी जाती हैं एक का लड़का तो संभाल कर रखना ही सकती देखो तब कोई, ना कोई किया करता है अब देखो मेरी चाबी का गुच्छा लेकर ही चला गया माँ जी कहीं आप पूजा घर में तो नहीं छोड़े क्या मैं सखी गई हूँ अरे मुझे सब याद रहता है अरे हाँ राम चाबी कहाँ गई अरे दादी अम्मा ये धोती के खूंट में बांधकर आपने कमर में ये क्या चीज खा रखी है ये ये तो सचमुच चाबी है, है <laughs> दादी अम्मा चाबी खोसे कमर में खोजती घूमे शहर में बेकार में हाय हाय मचाकर सारा घर सर पर उठा लिया <laughs> और उस नादान बच्चे को झूठा इल्जाम लगाया पूछा बहू पहले त्यू क्यों नहीं बताया की चाभी कमर में खोस मैंने रखी है मैं खूब जानती हूँ यह सब तूने मुझे परेशान करने के लिए दिया अरे दादी अम्मा कुछ तो भगवान से डरो क्यों झूठा इल्जाम मेरे साथ पर मर रही हो कदम रखा नहीं कि हाय हाय किच किच का मैच चालू मैं, मैं मैं मैं जरा सुनूं कि आप लोगों ने ये सारा घर क्यों सर उठा रखा है दादी अम्मा का कहना है कि उनकी चाबी चीटू उठा के ले गया जबकि घर में है वो पाजी नहीं माने दो आने दो उस पाजी को एक एक पसली एक-एक कर दू मगर क्यों क्योंकि उसने दादी अम्मा की चाबी को मुझे तो तरस आता है दादी अम्मा और उनके पोते जी पर तरस और मुझ पर जी हाँ चाबी तो दादी अम्मा ने अपने आंचल में बांधकर कमर में खोज रखी है।, है तो तुमने बहुत मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने है? मुझे बताने का मौका ही कहा दिया खैर सब्जी क्या लाए हो आलू और भंटा ऐ मुकेश मैंने लाख बार कहा कि जो कुछ तुझे ऐसा वैसा खाना हो तो घर के बाहर खाया कर भलाई अंडा लाने की घर में क्या जरूरत है दादी अम्मा दादी अम्मा है? तुम भी बीच बीच में शब्दों को यूं घूर जाया करती हो कि बस मजा आ जाता है, है? मैं कहता हूं भंटा और आप सुनती हैं अंडा देख ये फेसफेस अपनी जोरों से किया कर। हम मुझसे जो भी बात कहनी हो हाँ। जरा साफ साफ कह कर समझा कि नहीं समझ, का, समझ, का, आ, समझ गया दादी अम्मा अच्छी तरह समझ अच्छा तो सुन मेरे लिए दो धोतिया थोड़ी सूजी और मेवा ला दे कुछ लड्डू वड्डू बनाकर रख दू रास्ते में खाने के लिए अरे मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ ठीक है ला दूंगा और सुन रेल का टिकट भी और अरे कौन आ जाएगा मैं मैं जाऊंगी अकेले ओ फिर घूटा समझ गया दादी मैं समझ गया जाएंगी और वो भी अकेले अच्छा बोल बहू है बहू रसोई घर में नहीं, नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों से मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं जान देखो बहू इधर उधर उड़ी रहती है बस इसीलिए कि बुढ़िया कहीं कोई काम बताती है ना दादी तो खा खान नाराज होने लगता है अरे मेरे तो भाग फूटे है ना यही बात अरे भाग खोटे ना होते तो बचपन में छोड़कर मेरे बहु बेटे का जाते अरे अरे सब सुनने और देखने को बताता इसीलिए तो जी रही ये अरे अरे ये क्या अरे ये रोना धोना कैसे अब तुम ही आ गई हो अब तुम खुद पूछ लो <laughs> क्या माजी? अरे बहु बस, बस बस अब इस घर में दाना पानी उठाई समझो मैं कल सुबह ही तीर्थ यात्रा को चली जाऊंगी और वहां से गुरु जी के आश्रम को देख अगर कहीं तीर्थ में या गुरुजी के आश्रम में मेरा शरीर छूट जाए तभी मेरे बक्सों को हाथ लगाना इससे पहले नहीं समझी? अरे नहीं दादी अम्मा नहीं अभी तो आप वर्षो जियेगी वर्षो कीटू की शादी ब्याह तो आप ही के आ तो अरे हमारा क्या है हम तो पके पत्ते हैं कौन जाने कब डाल से छूटकर कर गिर जा क्या महक रहा है लगता है रसोई घर में कुछ जल रहा है बहू इसी तरह घर चलेगा तुम्हें होश नहीं है की चूढ़े पर तुम चाह कर और वो कब से जल रहा है हे किसी तरह तो रहने दे क्या कहा जलने दे अरे की जलने एक तोड़ जवाब देती है और ऊपर से मुझे वो झूठा बना रही है मैं जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो सुना मुकेश बस बस बहुत हो चुका अब किस घर में मेरा बसर नहीं होने का हाँ दादी अम्मा थैंक यू अरे फेंक कैसे दो अरे इसी हाथों से मैंने सब सहेजा फेंक दू फिर घूम वाह वाह वाह मजा आ गया कौन आ गया अरे जी वो वो वो दा, दादी अम्मा हमारा दोस्त आ गया है हाँ। मैं मैं चलू बाजार वो आपका सामान लाना है ठीक है बात आप जरूर लाभ मेरे लिए मैडम अब तुम भुगतो मैं तो चला बाजार कहा लाओ भाई कुछ चाय में तैयार है हाँ ये चिट्ठी आई है तुम बहुत तो मैं चाय लाती हूँ मुकेश जी श्री गुरु की कृपा बनी रहे आपकी दादी अम्मा यहाँ आश्रम में जिस दिन से आई हैं उसी क्षण से यहाँ से शांति चल दी वो तो जानी थी बेबात ही आश्रम वासियों पर बिगड़ा करती है पुरानी आदत है कभी कभी तो इस कदर हाये हु मचा देती है कि लगता है कि हम स्वामी जी के आश्रम में ना होकर किसी सब्जी मंडी में खड़े और आजकल स्वामी जी द्वारिका गए चलो ये अच्छा हो गया मैंने उन्हें भी इसी आशय का एक पत्र लिख दिया है अरे मारे गए वैसे इस उम्र में आपको उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए था हम्म लेकिन कोई रहना चाहे तब ना बेटे बेटी की चाह लोग इसीलिए करते हैं आप मेरे पत्र का मतलब तो समझ ही गए होंगे आपका दयागिरी दादी अम्मा को आश्रम से जाकर ले आऊं, पर नहीं नहीं लाऊंगा नहीं लाऊंगा अरे क्या नहीं लाओगे जरा हमें भी तो बताओ दादी अम्मा स्वामी जी के आश्रम में पहुंच गई हैं। अच्छा किसी दयागिरी जी ने पत्र लिखा है कि दादी अम्मा से सारे आश्रमवासी तंग आ गए और मैं उन्हें जाकर वापस ले तो ने कहा कैसे मैं चटपटाव का सामान तैयार किए देती हूँ आप सुबह की गाड़ी से ही निकल जाएंगे सभी लोग मुँह लटकाए रहते है और मेरा टीटू टीटू तो हुता है उनके लिए फिर मत पूछो न खेलता है न शरारत करता है तुम ला कर आधा रह गया है बेचारा अम्मा की क्या बात थी उनके रहने से घर भरा भरा से लगता था अरे, आप सोच क्या रहे हैं? तुम कहती हो तो न जाने मन अंदर से कैसा कैसा होता है मैं कल सुबह की बजाय आज रात की ही गाड़ी से मैं अभी अभी आपका सामान ठीक करके खाना तैयार किया दादी अम्मा लिए। कौन है? हो सकता है कि दादी अम्मा आई हो अरे भाई दरवाजा खोलो अरे आप आ गए दादी अम्मा क्या अरे वो रिक्शे वाले को दीक्षा दे रही हैं हाँ। लो ये सामान मेरा बेटा अरे अरे सब कहा चले गए <laughs> अरे जीती रहा है <laughs> ये ले की थैली अम्मा <laughs> अरे हाँ साफ है ना देख इधर उधर मत रखना <laughs> मेरा बेटा टीटू कहा चला गया टीटू स्कूल गया है दादी अम्मा दादी अम्मा अब आप कभी घर से नहीं अब बस बस तू तो बहुत बोलने लगी है। ज्यादा बोलना बहु बेटी के लिए अच्छा नहीं होता ये ले तेरे लिए सिल्क की साड़ी लाई है अच्छी है ना और टीटू के लिए ये खिलौने कहा खोना नहीं सवाल कर रखना मुकेश ठीक कहता है फिर घूम <laughs> <laughs> वाह दादी अम्मा वाह <laughs> अरे अरे भाई क्यों तुम लोग मेरा क्या कहा हाय हाय हवा महल में अभी आप के.एल. यादव का लिखा ये प्रहसन सुन रहे थे इसे निर्देशित किया चंद्र प्रभा भटनागर ने ये थी आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति